किसी लड़के ने सोने के पहले अपनी मां से कहा था मां जब मुझे टट्टी की इच्छा हो तब उठा देना उसकी मां ने कहा बेटा टट्टी की इच्छा तुम्हें स्वयं उठाएगी मुझे उठाना ना होगा जिसे जो कुछ देना चाहिए या उनका पहले से ही ठीक किया हुआ है घर की एक पुरखिन अपनी बहुओं को एक बर्तन से नाप कर चावल बनाने के लिए देती थी पर उतना चावल उन लोगों के लिए कम पड़ता था एक दिन वह नापने वाला बर्तन फूट गया इससे बहुएं बहुत खुश हुईं पर उस पुरखिन ने कहा तुम्हारे नाचने कुदने या खुशी मनाने से क्या हुआ मैं चावल अपनी मुट्ठी से नाप सकती हूं। मुझे अंदाज मालूम है श्री से क्या करोगे पूछते हो उनके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो उन्हें आम मुख्तियारी दे दो वे जो कुछ अच्छा समझें करें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 दुर्योधन ने कहा था त्वया तो ऋषि के हृदय स्थितिना यथा नियोक्तोसमी तथा करो मी श्री रामकृष्ण सहास्य हाँ वही सब कराते हैं यह ठीक है करता वही है मनुष्य तो यंत्र स्वरूप है और यह भी ठीक है कि कर्मफल भी है मिर्च खाने पर पेट जलता रहेगा पाप करने से उसका फल अवश्य भोगना हो होगा जिसे सिद्धि हो गई है जिसने ईश्वर को पा लिया है वह फिर पाप नहीं कर सकता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 बात यह है कि जो निराकार है वही साकार भी है भक्त की आँखों को वे साकार रूप से दर्शन देते हैं जैसे अनंत जल राशि, महासमुद्र, जिसका नाच और है न छोर उसी जल में कहीं कहीं बर्फ जम गई है ज़्यादा ठंडक पहुँचने पर पानी जम कर बर्फ हो जाता है उसी तरह भक्ति हिम द्वारा साकार रूप के दर्शन होते हैं फिर जिस तरह सूर्योदय होने पर बर्फ गल जाती है ज्यों का पानी हो जाता है उसी तरह ज्ञान मार्ग का विचार मार्ग से होकर जाने पर साकार रूप के दर्शन नहीं होते फिर तो सब निराकार ही निराकार दिख पड़ता है ज्ञान सूर्योदय होने पर साकार बर्फ गल जाती है परंतु देखो जिसके निराकार सत्ता है उसी की साकार भी है शाम होने को है श्री राम कृष्ण उठे अब दक्षिणेश्वर को लौटने वाले हैं बैठक खाने के दक्षिण और जो बरामदा है उसी पर खड़े होकर ईशान से बातचीत कर रहे हैं वही को कोई कह रहे हैं यह तो मैं नहीं देखता कि ईश्वर का नाम लेने से प्रत्येक समय फल होता है ईशान ने कहा यह क्या बट का बीज कितना छोटा होता है परंतु उसके भीतर कितना बड़ा पेड़ छिपा रहता है पर वह पेड़ देर से दिखाई देता है श्री राम कृष्ण हां हाँ फल देर से होता है ईशान का मकान उनके ससुर स्वर्गीय श्री क्षेत्रनाथ चटर्जी के मकान के पूर्व और है दोनों मकानों में आने जाने का रास्ता है श्री रामकृष्ण चटर्जी महाशय के मकान के फाटक के पास आकर खड़े हुए हैं ईशान अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने के लिए आए हैं श्री राम कृष्ण ईशान से कह रहे हैं तुम संसार में ठीक पाकाल मछली की तरह हो वह रहती तो है तालाब के बीच में पर उसकी देह में कीच छू नहीं जाती माया के इस संसार में विद्या और अविद्या दोनों ही हैं परम हंस वह है जो हंस की तरह दूध और पानी के एक साथ रहने पर भी पानी छोड़कर दूध निकाल लेता है चीटी के तरह बालू और चीनी के मिले रहने पर भी बालू में से चीनी निकाल ले सकता है समन्वय और निष्ठा भक्ति अपराध और ईश्वर कोटि शाम हो गई है श्री रामकृष्ण भक्त रामचंद्र के घर आए हुए हैं यहाँ से होकर दक्षिणेश्वर जाएंगे रामचंद्र के बैठक खाने को आलोकित करते हुए भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण बैठे हुए हैं श्री महेंद्र गोस्वामी से बातचीत कर रहे हैं गोस्वामी जी उसे उसी मोहल्ले में रहते हैं श्री राम कृष्ण उन्हें प्यार करते हैं जब श्री राम कृष्ण रामचंद्र के यहाँ आते हैं तब गोस्वामी जी आकर इनसे मिला मिल करते हैं श्री राम वैष्णव शाख्त सबके पहुंचने की जगह एक है परंतु मार्ग और और हैं जो बच्चे वैष्णव हैं वे शक्ति की निंदा नहीं करते जो सच्चे वैष्णव हैं वे शक्ति की निंदा नहीं करते गोस्वामी साहस्य हर पार्वती हमारे मां बाप हैं श्री राम कृष्ण साहस्य थैंक यू मां बाप हैं गोस्वामी इसके सिवा किसी की निंदा करने से खासकर वैष्णव की निंदा से अपराध होता है वैष्णव अपराध सब अपराधों की क्षमा है परंतु वैष्णव अपराध की क्षमा नहीं है श्री रामकृष्ण अपराध सबको नहीं होता जो ईश्वर कोटि हैं उनको अपराध नहीं होता जैसे श्री चैतन्य सजिश अवतारी पुरुषों को बच्चा अगर बाप का हाथ पकड़कर चलता हो तो वह गड्ढे में गिर सकता है परंतु अगर बाप बच्चे का हाथ पकड़े हुए हों तो बच्चा कभी नहीं गिर सकता सुनो मैंने माँ से शुद्धा भक्ति की प्रार्थना की थी माँ से कहा था यह लो अपना धर्म यह लो अपना अधर्म मुझे शुद्धा भक्ति दो यह लो अपनी शुचि यह लो अपनी अशुचि मुझे शुद्धा भक्ति दो माँ यह लो अपना पाप यह लो अपना पुण्य मुझे शुद्धा भक्ति दो गोस्वामी जी हाँ श्री राम कृष्ण सब भक्तों को नमस्कार करना परंतु निष्ठा भक्ति भी है सबको प्रणाम तो करना परंतु हृदय का उमड़ता हुआ प्यार एक ही पर हो इसी का नाम निष्ठा है राम रूप के सिवाय और कोई रूप हनुमान को न भाता था गोपियों के इतने निष्ठा थी कि उन्होंने द्वारका में पगड़ी वाले श्री कृष्ण को देखना ही न चाहा स्त्री अपने देवर जेठ आदि को पैर धोने के लिए पानी और बैठने को आसन आदि देकर सेवा करती हैं परंतु पति की जैसी सेवा करती हैं वैसी वह किसी दूसरे की नहीं करती पति के साथ उसका संबंध कुछ दूसरा है रामचंद्र ने कुछ मिठाइयाँ देकर श्री राम कृष्ण की पूजा की अब वे दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं मणि से उन्होंने बनात लेकर शरीर ढक लिया और टोपी पहन ली अब भक्तों के साथ वे गाड़ी पर चलने लगे रामचंद्र आदि भक्त उन्हें चढ़ा रहे हैं मणि भी गाड़ी पर बैठे वे भी दक्षिणेश्वर लौट जाएँगे